शोटो मन का दर्पण नंबर थ्री संगठनों पर मेरी कोई भी आस्था नहीं क्योंकि संगठन सभी अंततः खतरनाक सिद्ध होते हैं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 मेरी समझ ये है कि अगर सम्यक चिंतन शुरू हो तो आदमी वहीं पहुंचेगा जहां सत्य। हैं पुराने सारे संप्रदाय ये कोशिश करते रहे सारे संगठन कि आदमी में सोचना पैदा ना हो पाए वो जो बताते हैं वो उसमें बैठ जाए और उनको ये डर भी रहा है कि अगर उसने सोचा तो हो सकता है जो हम बताते हैं वो उसमें राजी ना हो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 और जो उसके भीतर हुआ वो बेचारा उसको आइडियल बना देता है आदर्श बना देता है और हजारों लोग वैसा होने की कोशिश करने लगते ये इतनी बड़ी हिंसा है जिसका लगाना ने जितनी बड़ी हिंसा की और किसी ने कभी भी नहीं ये हिटलर और चंगीत खा इसके मुकाबले में कुछ हिंसक नहीं क्योंकि गुरु यह कोशिश करता है कि एक उसने ढांचा दे दिया एक पैटर्न कि अब तुम इसमें ढल जाओ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 पूर्वधारणा पूर्व क्या हाँ असल बात यह है कि जैसे ही तुम जान लो कि दो पूर्व धारणा मुक्त हो जाओगे। पूर्व से मुक्त होने के लिए कुछ और नहीं करना होगा जैसे एक आदमी को हम कहे कि दो दो चार होते और वो कहे कि मैं तो अब तक मानता रहा की दो दो पांच होते मेरी समझ में आ गया कि दो दो चार होते लेकिन दो दो पांच होते इसको मैं कैसे छोड़ू हम तो उससे क्या कहेंगे तुम पागल हो होगा छोड़ लेगा सवाल कहा अगर तुमको ये समझ में आ गया कि दो, दो चार होते तो दो दो पांच नहीं होते, वो हो बात। वो तो तभी तक होते थे दो दो पांच जब तक दो दो चार नहीं होते थे ना। में कि आपकी बात तो समझ गए दो दो चार होते अब ये बताइए कि वो दो दो पांच होते थे तो उसको कैसे छोड़े बताया जा वो छूट जाना चाहिए क्योंकि ये ये दूसरी बात जो समझ में आ गई ना तो गई वो कोई भी धारणा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 किसी ने समझाया हुआ कि दो दो जो पांच मानता है वो स्वर्ग जाता है और जो दो दो पांच नहीं मानता वो नरक जाता है अब तुम्हें समझ में तो आ गया है कि दो दो चार होते हैं अब तुम कहते कैसे छोड़े अब ये धारणा का सवाल नहीं है धारणा के पीछे कुछ और भी जुड़ा हुआ है जिसका सवाल आ गया है वो सवाल कि दो दो चार वाले ने तो पांच वाले ने तो कहा था स्वर्ग जाते हैं आप कहते हैं कि दो दो चार वाला स्वर्ग जाएगा क्योंकि वो पहले में लोग जुड़ा हुआ है वो लोग जान ले रहा है असली सवाल ये सब देखने की जरूरत है अपने भीतर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 लेकिन न छूटती हो तो सोचना कि यह मामला सिर्फ धारणा का नहीं है इसमें कुछ और लगाव भी पीछे जुड़े हुए हैं और इतनी बात ध्यान रखना कि असत्य से चाहे किसी ने कितने ही प्रलोभन दिए हो कभी कोई हित उपलब्ध नहीं हो लेकिन हमारे डर और भी कई तरह के प्रलोभन भी हैं भय भी बहुत तरह के हैं अब अभी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 नहीं, मेरी बात, थी थी, नहीं बात ही थी तेरा तो अनुभव है बात ठीक है खत्म हो गई बात नहीं उठने कहा नहीं मुझे नहीं, बात करनी आप मैंने कहा बात करनी तो मुझे लगता है कि तो मुझे कुछ डर है घंटे पर उससे मैं बात किया वो कहने लगी आप को बात को समझ आ गई लेकिन मन मानने का नहीं करता मन मानने का नहीं करता क्योंकि मामले और उलझे हुए अब तुझे दिखाई पड़ रहा है कि तेरे पति से तेरा कोई प्रेम नहीं है तुझे पूरी तरह दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसको तू देखने नहीं चाहती क्योंकि ये बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा ये देखना बहुत खतरनाक हो जाएगा क्योंकि फिर कुछ करना पड़ेगा फिर क्या करोगे और फिर समाज का इतना जाल है सारे ऊपर वो लड़की एकदम धोने लगी जो इतनी तेजी से कह रही थी एकदम रोने लगी उसने कहा कि आप आगे बात ही मत करिए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 उस भीतर के मामले को या कुछ दो-एक इंदौर से सचिन जबलपुर गए तो मुझसे कहा कि मैं ऋषि केस गया अरविंद आश्रम गया और कहीं शांति नहीं मिली तो किसी ने आपका नाम ले दिया है अरविंद आश्रम में तो वहां से तो मुझे शांति चाहिए तो मैंने उन सचिन को कहा वो कोई ठेकेदार है इंदौर में और काफी पैसे वाले होंगे उनसे मैंने ये पूछा कि आप जब अशांति पैदा किए थे तो किससे पूछने गए थे ऋषिकेश गए थे मेरे पास आए थे कहा गए शांति के लिए तो आप हमको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि वो अरविंद आश्रम होया कुछ शांति नहीं मिली वो तो आदमी ये कह रहा है की ऋषिकेश कुछ नहीं कहा कोई शांति नहीं मिली मैंने उनसे पूछा यही तुम यहाँ से भी कहते जाओगे उसके पहले भी तुम कहते हुए जाओ मैं तुमसे ये समझ लू की तुम अशांति किससे पाए थे कौन गुरु जगह शांति तो तो और से चाहते हो तो मुश्किल मामला आशांत तुम हो गए तो तुम्हें समझना चाहिए कि अशांत किस प्रक्रिया से हो गए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जिससे अशांत हो गए कौन से तरकीब लगाई जिससे अशांत हो गए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 वो ये जो वो अशांति तो है वो तो ठीक है वो कहें वो तो छोड़िए उसका कुछ मतलब नहीं आप तो हमें शांति का रास्ता बता दीजिए यानी वो जो हम करते रहे जो हो रहा है वो तो ठीक है छोड़िए उससे क्या करना है आपको आप तो शांति का रास्ता बताइए अब आप समझते हैं कि शांति का रास्ता कहाँ से आ जाए इस आदमी को लौटना पड़ेगा क्योंकि अशांति एक यात्रा है और कदम कदम उठाए गए और जाल बढ़ाया गया वापस लौटना पड़ेगा। वो कहता है उसकी फिक्र और ये उसकी बात ही मत करिए आप तो मुझे शांत होने का रास्ता उपयोग करूँगा आसान हो जाओ मैंने उसको कहा कि ना मेरे पास कोई रास्ता है और ना किसी और के पास कोई रास्ता है तुम फिजुल भटको मत इससे तुम और आसान होते चले जाओ तुम दो दिन रुक जाओ यहाँ और तुम मुझे ईमानदारी से कहो तुम आसान कैसे हो गा? और अगर वो तुम नहीं कह सकते तो बात खत्म मुझे कुछ लेना देना नहीं और तुम किसी से ये मत कहना जाना गया और शांत होकर नहीं लौट क्योंकि इसका कोई संबंध ही नहीं मुझसे शांत होने का <laughs> मैं इतना कर सकता हूं कि तुम अशांत कैसे हुए उसकी प्रक्रिया की बात कर सकता हूं कि तुम ऐसे ऐसे, ऐसे आशांत हो गए मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे शांत हो जाओगे और वो जो प्रक्रिया होगी थी वो सोल्टी होगी जो तुम्हारी अब हर आदमी अलग ढंग से अशांत हुआ है आप तो भी सोचते हैं और सब आदमी एक गुरु के पास बैठ के एक मंत्र लेके शांत हो रहे बेबोकूफी ये हो ही नहीं सकती ये एबसर्ड है बिल्कुल क्योंकि अशांत वो इंडिविजुअल ढंग से हुए और प्रत्येक अशांत होने का अपनी मेथडोलॉजी वो दूसरे जैसी नहीं है और एक गुरु को पकड़े हुए और वो सबके काम फूक रहा है हम सबको शांत कर देंगे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 अगर मुझको टीबी हो जाए और आपको टीबी हो जाते दो टीबी है ये एक ही टीबी नहीं उसका उसका कारण ये है और इसीलिए एक ही दवाई हो सकता है दोनों पर काम ना कर बीमारी एक लेकिन वो आदमी का पूरा का पूरा कंपोजिशन अलग है हो सकता है उस आदमी को पहले टीबी के मलेरिया हुआ हो मुझको ना हुआ हो तो वो जो टीबी उसके भीतर आई है उसके पीछे मलेरिया का सारा का सारा पृष्ठभूमि खड़ी हुई है और मुझे मलेरिया हुआ नहीं कभी और टीबी हो गई तो मेरी टीबी के पीछे वो प्रश्नभूमि नहीं मलेरिया की जो उसके पीछे अब आदमी क्रोधी हो सकता है और मैं क्रोधी नहीं हूं तो मेरी टीबी और तरह की टीबी उस आदमी की और तरह की टीबी वो क्रोध के जर्म्स भी उस टीबी को दूसरी शक्ल देंगे यानी अगर इसको गौर इस वक्त लेकिन यह कठिनाई है डॉक्टर की कि अगर हम ये मान लें कि एक एक बीमारी इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेकिन, लेकिन सच्चाई एक एक आपका जुकाम आपका है दुनिया में ना कभी किसी को वैसा हुआ ना हो सकता आपका पूरा कंपोजिशन पूरा व्यक्तित आप जिस बात के बेटे हैं आप ही है आपके बात दूसरा नहीं है और आप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 ये बहुत ध्यान से समझ लेना है कि जीवन अत्यंत वैयक्तिक है असली जीवन का सारा उलझाव व्यक्ति का उलझाव और अंततः सुलझाव सब व्यक्तिगत होंगे इसलिए मैं इतना जोर देता हूं कि गुरु मुरु बेमानी की बातें किसी के पीछे नीचे चलना सब फिजूल है फिक्र तुम अपनी करो और अपने पूरे व्यक्तित्व की पूरे चित्र की करो ये मुझसे मत कुछ क्या लक्ष्य है वो लक्ष्य तो तुम्हारे जीवन भर चलने से उद्घाटित होगा जरूरी नहीं कि हो जाए क्योंकि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 वो नहीं हो सकता तुम तुम ही हो सकते हो अगर ठीक से समझो तो जब तक तुम तुम ही नहीं हो जाते तब तक तुम्हें आत्मवान कहलाने का कोई हक नहीं आत्मवान होने का इतनी मतलब है कि तुम उस जगह पहुंच गए जहां तुम अद्भुत हो गए जहां तुमने वो जगह पाली कि अब अब तुम तुम जैसे तुम ही हो और कोई भी नहीं हो यानी मेरा मतलब एक-एक व्यक्ति -एक के जीवन की, की दिशा और लक्ष्य बिल्कुल उसका अपना। है। एक मैं तुम्हें घटना बताऊं, विंसेंट वानगो का नाम तुमने सुना हूं। सुना हो, पढ़ा ना का बाप एक चर्च का पादरी और वो चाहता उसका बेटा भी चर्च का पादरी हो जाए और वानगो चित्रकार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 तो दोनों में से मैंने यही चुना कि शरीर भूखा रह जाए कोई से लेकिन आत्मा को है तो मैं नमस्कार करता हूँ मुझे पहादरी नहीं वो वो हो तो मेरा शरीर भर जाएगा लेकिन आत्मा मेरी सदा इतनी हिम्मत ना हो तो आत्मा नहीं मिलती तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे बड़े बड़े जगत गुरुओं के पास जो आत्मा नहीं वो विंसेंट फानगो के पास हालांकि वो शराब पीता है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 जैसे वो अंदर घुस गया है लड़की को उठा दिया टेबल लोगों ने एक थाली खाली रह गई है उसने जाके कहा, कि कहा है? वो लड़की में आखिरी बार मिलने आया हूँ तो उन्होंने कहा उसने कहा वो है तो जरूर क्यूँकी थाली एक टेबल पे आधी खाई रह गई है आप सब खाना खा रहे है वो उठाई गई और ज्यादा देर मैं नहीं उससे मिलूंगा सिर्फ एक दफा देख लूंगा आखिरी वक्त दोबारा साथ में लौटू भी नहीं कल का भरोसा भी नहीं है उन्होंने कहा कि नहीं किसी शर्त पे हम उसे तुम्हें देखने नहीं देंगे उसने कहा देखो मैं और तो कुछ दाव नहीं लगा सकता हूँ आग जल रही उस आग को उसने अपना हाथ रख दिया उसने कहा जितनी देर मैं हाथ रखे उतनी देर देख लिया उसका हाथ जलने लगा और हाथ रखा हुआ है और घर के लोगों ने उसे धक्का दिया उसके लड़की के बाप ने कहा इतना पागल कि अगर तुम लड़की को सामने ले आयो उसका पूरा शरीर जल जाएगा वो हिलेगा नहीं लेकिन पूरा देखता रहेगा जब तक जिंदा रहे इस आदमी के भीतर कुछ है जिसको हम कहेंगे बहुत ठोस है ना तो? उसे अलग कर लिया है उसको जिंदगी में फिर चला आया है और किसी व्यस्या के पास गया हुआ है उस व्यस्या ने उससे मजाक में ऐसा कह दिया कि तुम्हारा कान बहुत सुंदर है वो घर गया और कान काट के कपड़े में बंद करके जाते क्योंकि शरीर तो कल खत्म हो जाए कल इसको लोग जला देंगे और इस शरीर में कोई भी चीज सुंदर है किसी ने कभी कही नहीं की कान की तारीफ की है ये कान तू समा बिल्कुल पागल मालूम हो लेकिन 33 साल की उम्र में उसमें कोई 200 के करीब पेंटिंग छोड़ गया है एक एक पेंटिंग की कीमत चार चार पाँच पांच लाख रुपए है अब उस वक्त चार चार पाँच पांच पैसे भी नहीं आज लोग कहते हैं कि वान वाहक से बड़ा चित्रकार ही नहीं हुआ था। और होगा तो कोई वक्त लग जाएगा अब अगर तुम अगर कोई चित्रकार अब वान वाक के पीछे चलने लगे हो कहीं कान काट के दे आए तो बेबकू नहीं अगर कोई मतलब नहीं होगा वो वही कर सकता है और कोई करेगा तो ना समझिए महावीर नग्न खड़े हो गए बिल्कुल पागल बिल्कुल कोई नहीं। उन्हें नहीं ये क्या कर रहे। तो वो केवल नंगे होने की प्रदर्शनी है इससे ज्यादा नहीं और उनके नग्नपन में वो सौंदर्य नहीं जो महावीर के लिए क्योंकि वो नंगापन को विधान नहीं था किसी वो किसी मौत से आ गया, गया है कपड़े छूट गए हैं वो आदमी नंगा खड़ा है उसे पता भी नहीं कि वो नंगा है इनको पूरी तरह पता है ये अभ्यास कर रहे हैं, मैं एक हाँ <laughs> ये बिल्कुल अभ्यास किया हुआ नंगा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती मैं इधर एक एक जैन साधु है वो ब्रह्मचारी है वो एक बीना के पास एक छोटी जगह में कहीं रहे तो मुझे बहुत डर से कहा था कभी आना तो मैं उधर निकल रहा था तो गया दूर जंगल में रहते थे तो मैं जब उनकी झोपड़ी के पास पहुंचने लगा मुझे दिखा, तो खिड़की में दरवाजे दस्तक भी कि वो चादर लपेटने तो से मुझे दिखाई पड़ा कि आप नंगे थे आपने चादर क्यों लपेट की उन्होंने कहा जरा करता हूँ अब मैं मुनि होने का तो थोड़ी हिम्मत बढ़ाता हूँ पहले अभी अकेले कमरे में नंगा टहलूंगा फिर अपने मित्रों में दो चार दर्शी फिर थोड़ा गाँव में फिर दिल्ली में ऐसा धीरे धीरे जाएंगे अभ्यासित नंगापन है प्रैक्टिस और महावीर ने ऐसा क्या हो रुदो कौड़ी क्या वो नंगापन ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं रहा लेकिन महावीर को करने का कोई कारण नहीं, वो उनकी सहज अपने व्यक्ति से किस पहुंची और उसके पीछे जो गया वो मरा जो तो किसी के पीछे मत जाना हमेशा इसकी फिक्र करना कि मैं क्या हो सकता हूं और कभी फिक्र मत करना कि दुनिया क्या कहती क्योंकि तुमने ये फिक्र की कि दुनिया क्या कहती तुम फिर वो नहीं हो सकोगी जो तुम हो फिक्र ही मत करना ये चार दिन की जिंदगी इसमें फिक्र मत करना कि दुनिया क्या कहती है यही तपस्या है कि तुम फिक्र मत करना की दुनिया क्या कहती है इससे बड़ा कोई तप नहीं क्योंकि दुनिया पूरे वक्त है कि ऐसा कमीज पहनो ऐसा कपड़ा पहनो सब ऐसा पहन रहे हैं ऐसे उठो सब ऐसे उठ रहे हैं ऐसे बैठो सब ऐसे बैठ रहे हैं दुनिया तुम्हारे पक्ष पूरे वक्त कोशिश करेगी कि तुम में व्यक्तित्व ना हो क्योंकि तुम्हें खतरनाक तुम समाज के एक हो पर तुम्हारी आत्मा अपनी वो तो कैसे तुम खो सकते उसकी बात ना करता वो क्या है जिसको खोजना है उसकी बात नहीं हम्म कुछ और बात कर ले तो रोकना पड़ेगा क्योंकि इनमें से कुछ इन भी तुम्हारे इनर को तो कोई चोट नहीं पहुंचाता है इनमें से कुछ भी लेकिन अगर तुम्हें भीतर का कोई पता ना हो, तो फिर तुम एक पत्नी के पति और एक मकान के और एक दफ्तर के नौकर यही रह जाते हो तुम इसका जोड़ हो फिर अगर भीतर कुछ भी नहीं है ठीक अगर भीतर कुछ भी नहीं है तो तुम एक जोड़ हो इन्हीं चीजों का एक लड़के के पिता एक स्त्री के पति एक मकान के किराएदार एक दफ्तर के नौकर किसी के मित्र किसी के दुश्मन फिर तुमको इन सब का जोड़ है इन सबको जोड़ दिया जाए तो तुम बन गए लेकिन तुम ये मानने को राजी नहीं हो रू तुम कहोगे समथिंग मोर ये तो मैं हूँ एक, एक, एक लड़के का बाप हूँ और एक मकान का किरायादार लेकिन मैं भी हूँ और वो जो मैं है वो ना किसी मकान का किरायादार है और न किसी पत्नी का पति है और न किसी बेटे का बाप है तुम ये तो कहोगे ना कि मैं कुछ इस सबके अतिरिक्त भी हूँ और वो जो अतिरिक्त होना है वही तुम्हारा इनर एग्जिस्टेंस वही तुम्हारा अनर, अंतर आत्मा है इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ बाहर के संबंध लेकिन कौन संबंधित है उन बाहर के संबंधों में अगर भीतर कुछ भी नहीं है और संबंधी संबंध है तब तो कोई संबंधित नहीं है फिर तो कोई संबंधित नहीं है मैं हूं ना मैं किसी का पति हूं तो मैं तो हूं पति होने के अतिरिक्त तब तो मैं पति हो सकाउ नहीं तो पति भी नहीं हो सकता मेरा होना तो जरूरी है ना पति बनने के लिए और अगर मैं पति ही रह गया तो मैंने आत्मा खो दी मेरा वो जो अतिरिक्त होना है वो कायम रहना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ निश्चित ही हम बाहर संबंधित थे और हमारे संबंध हमारा जीवन है लेकिन हमारे संबंध हमारी आत्मा नहीं और जीवन और आत्मा मिटनी पर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 लेकिन फिर भी मैं एक मकान का वासी ही रहा ना तो मैं झाड़ के नीचे सो अब ये जो आदमी झाड़ के नीचे सो गया है ये कल मकान के भीतर भी था वो एक संबंध था ये एक दूसरा संबंध है और ये जो भीतर आदमी है ये संबंध बदल दे सकता है मेरा कहना ये है कि तुम सारे संबंधों में रहो भागने को मैं कहता नहीं क्योंकि भागोगे कहा जहां भी भागोगे नए संबंध निर्मित हो जाएंगे अगर बुद्ध से मिलना हो तो उनसे मैं कहूंगा कि झाड़ आप अगर झोपड़े से भागे तो झाड़ से संबंध नहीं होगा आप सोए तो कहीं कल तक कहते महल में सोता हूं अगर झोपड़े में सोते तो कहते झोपड़े में सोता हूं। आज कहोगे कि झाड़ के नीचे सोता हूं। सोोगे तो झाड़ से संबंध बनेगा झोपड़े से बनेगा न बनाओगे तो आकाश से बनेगा जाओगे कहां अगर पत्नी को छोड़ के भाग जाओगे कल एक शिक्षा मिल जाएगी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 और तुम हो और चारों तरफ सब है तो हम किसी न किसी रूप में संबंधित होंगे हम बच नहीं सकते हमारे संबंध निगेटिव भी हो सकते हैं हैं तो भी हम जैसे समझ लो कि इंदौर में इलेक्शन हो रहा है और मैं वोट करने नहीं गया तो भी मैं जुम्मेवार हूँ जो आदमी चुनता है उसके लिए मैंने वोट नहीं किया हालांकि लेकिन हो सकता है मेरे वोट करने से वो आदमी नहीं आरोप ना करने से वो आदमी आ गए भाग सकता नहीं हूं अगर आपका अमोनी वोट नहीं कर रहा है तो नहीं समझ वो वो वो वोट वोट करने से बच गया, वो भला करे, लेकिन वो जो आदमी चुना जा रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी है वो चाहे घर में बैठा रहे, रिस्पांसिबिलिटी है इस वक्त मुल्क में जो हुकूमत चल रही है मैं जिम्मेवार हूं मैंने कभी वोट नहीं किया लेकिन मैं जानता हूं जिम्मेवार हूं इससे सवाल नहीं उठता चाहे हम रिलेटेड हूँ लेकिन रिलेटेड होंगे रिलेशन तो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 एक रात वो उस पत्नी से विदा ले रहा है उस राजा की पत्नी से वो तीन बजे है और उस गांव को छोड़ रहा है उस स्त्री से कहता है कि सुंदर स्त्री, मैंने कभी नहीं देखी तुझे ही चाह है तू ही सब कुछ है वो स्त्री तो खिल के फूल हो गई नदी जैसे आज भी ने यह बात कही और तभी उसने कहा कि ठहर ठहर तू फूल मत जा क्योंकि ये बातें मैं और स्त्रियों से भी कह चुका हूँ मैं ये बातें और स्त्रियों से भी कह चुका हूँ और वायदा नहीं करता कि आगे नहीं कहूंगा आगे भी कहूंगा और जो भी इससे मिलती उससे ही ये कहता। तो अब नसरुद्दीन बहुत अद्भुत आदमी वो, वो जो जो घटना थी उस घटना को दूसरा उसने दूसरा विस्तार दे दिया उसने कि मैं अलग हूं घटना और ये बातें मैंने औरों से भी कही ये बात औरों से भी कहूंगा और ये बता तो उसने ये भी बता दिया कि ये जो कहने वाला है इससे भी अतिरिक्त उसके भीतर एक कॉन्सियस तो जो इसको भी जानते हैं ये तो रोज कह रहा है मालूम किसके से क्या क्या कह रहा है तो हमारे संबंधों के बीच हमें धीरे धीरे उसकी खोज करनी चाहिए जो संबंधित नहीं है असंबंधित असंग। वो जो असंघ खड़ा हुआ है संबंधित होते हुए जब तुम चल रहे हो रास्ते पर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 और उसको भागने की कोई जरूरत नहीं अपने सारे संबंधों में ख्याल रखो कि मेरे भीतर कोई असंबंधित भी है क्या अगर है तो उसकी कॉन्सियस बढ़ाए चलेगा और तब तुम पाओगे कि जिंदगी एक नाटक हो गई और जिंदगी एक अभिनय हो गई और तब तुम पाओगे कि अच्छा हो कि बुरा सुख आए कि दुख तो। सफलता मिले की असफलता यश मिले की असय तुम्हारे भीतर एक बिंदु है जो बाहर है। ये बिंदु हमेशा आउटसाइडर है वो जो तुम मुझसे पूछते हो कि आप इन साइडर के आउटसाइडर ये बिंदु हमेशा आउटसाइडर है। ये कभी भी इन नहीं है ये कभी भी भीतर आए नहीं वो हमेशा बाहर पड़ा है जिसको पुराने शास्त्रों ने कुटस्थ आत्मा कहा है वो आउटसाइडर ये जो हमेशा ही बाहर यानी तुम कुछ भी उपाय करो वो भीतर होते ही नहीं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 मगर वो जो आउटसाइडर है वो जो बाहर बाहर खड़ा हुआ बिंदु है वो स्पष्ट स्पष्ट होते जाना चाहिए और ध्यान जिसे मैं कहता हूं उसे ध्यान में इसी को कहता हूं कि भीतर रहते हुए जगत के वो जो सदा बाहर है उसको जानने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है सब भीतर होते हुए जो सदाबाह है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 और वो जो स्त्री सीता बनी है रामलीला शुरू हुई है, और वो हो रहा है, रावण भी वहां आया हुआ था लेकिन खबर आई है कि लंका में आग लग गई है खबर आती बाहर से शोरगुल लंका में आग लगी तो रावण चला जाता है इस बीच राम का स्वयं हो जाता है, वो बाहर चिल्ला रहे हैं कि लंका में आग लगी और श्रावण ने कहा कि लगी रहने को आज तो हम स्वयं वर्ग करा के ही उस, आदमी, उसने कहा लगी रहने दो आज तो हम स्वयंवर करके ही जाएंगे अब बड़ी मुश्किल फैल गई क्योंकि ये है कि आदमी ना हटे यहाँ से तो सारी ना खत्म हो गई क्योंकि वो आगे आगे का फिर उपाय ही नहीं है और उसने कहा कि कहाँ है धनुष्मान लाभ हम तोड़े देते और उसने तो उठ के उस के सामने धनुष्मान रखा है तो तो तोड़ दिया अब क्या करूँ अब बड़ी मुसीबत हो गई अब तो ये हो गया जब होगा क्या इसके आगे सीता का वरण करो उससे धनुष्मान तोड़ दिया तो वो जनक जो था वो बहुत बुद्धिमान बूढ़ा था गांव का उसने जोर से चिल्ला के कहा कि ये तुम बच्चों के खेलने का धनुष्मण खाला है शिव जी का धनुष्माण कहाँ है जल्दी से पर्दा जलाया उस आदमी को धक्का देकर बाहर निकाला वो पता चला कि वो जो था उसका उस स्त्री से प्रेम वो वो जो जो सीता बनी थी खाल तो तो में आ गए थे कि ये मौका का तो ये मौका मिला नहीं जब ये मौका मिल जाए उन्होंने क्यों करनी और वर्ण करो अपने घर जाओ नाटक नाटक नहीं रहा था ना। जो चारों तरफ हमारी जिंदगी है वो अगर हमें बाहर के बिंदु का बोध हो जाए तो एकदम नाटक हो जाए ये ऐसे हो जाएगी कि तुम पूरे रस से भी इसको करोगे और पूरे वक्त बाहर रहोगे और नहीं कुछ होता है तो कुछ, कुछ परिणाम कोई कुछ चिंता नहीं कोई नहीं कुछ तो एक ही साथ इन साइड और आउटसाइड होना ही कला है जीवन का अभी तक दो तरह के लोग हैं इन से वो कहते हैं हम कैसे बाहर जाएं? हम तो हम पत्नी है बच्चा है, कहां से बाहर? एक ये दूसरे ये कहते हैं हम सब पत्नी पत्नी छोड़ कर बाहर आए हम तो बाहर हो गए हम भी इधर जाते ये दोनों गर्भ ऐसा सन्यासी चाहिए जो ग्रस्त हो सके ऐसा ग्रस्त चाहिए जो सन्यासी हो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 और जहां सब एक हो जाएगा तो वहां सब एक इसीलिए हो जाएगा कि आप ही नहीं बचोगे मैं भी नहीं बचूंगा। जैसे मेरी मतलब आप समझे गंगा जा रही है और नर्मदा जा रही है और गोदावरी जा रही है और कावेरी भागी चली जा रही है सबके अपने रास्ते हैं अपने बहा है अपने, है, अपने प्रपात हैं, है, अपना मार्ग है न गंगा का रास्ता गोदावरी का रास्ता न गोदावरी का रास्ता गंगा का रास्ता जब तक गंगा गंगा है तब तक अलग है जैसी समुद्र में भी गंगा नहीं रह गई गोदावरी गोदावरी और वहां गिरंगा तो जो चरम परिणती है, है वो पहुंचने की तो बड़ी अद्भुत हो जाता है पहुंचता है और खत्म हो जाता है और जब तक पहुंचना चल रहा है तब तक आप अलग है मैं अलग इसलिए जो तथ्य की बात है वो यह है कि हम जाने के हम अलग थे और वो जो अंतिम चरम बात होगी उसको तो करने का कोई मतलब नहीं है वहां तो कोई बस्ता नहीं वहां तो गए और गए आप भी गए और मैं भी गया और जब तक आप है तभी तक तो हम पूछ रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है जब तक मैं हूं तब तक मैं खोज रहा हूं जीवन का लक्ष्य क्या है तब तक हम बिल्कुल अलग अलग है और ये जो मेरा जोर है जो मेरा जोर है कि आप अपने तक ही खोजे ये इसीलिए जोर है कि आप अपने कहीं खोज तो आप जरूर पहुंच जाएंगे उस सागर तक जहाँ आप नहीं रह जाएंगे और उस सागर के लिए ना तो आनंद कहा जा सकता है और ना सत्य कहा जा सकता है उस सागर के लिए कोई नाम देना संभव नहीं ये सब रास्ते अप्रोच के ही नाम सब बीच के नाम वहाँ कोई नाम नहीं जी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 अनंत तो होने ही वाली है लेकिन चर्चा से विधि की चर्चा से आप अपनी विधि को खोजने में सहयोग पा सकते हैं अलग अलग भी होने वाली है हम रास्ते पर चलते भी हैं तो मैं भी चल रहा हूँ आप भी चल रहे हैं फिर भी हम अलग अलग चलते हैं अगर एक अंधे आदमी से पूछे तो वो बता देगा कौन आ रहा है पैर की आवाज सुन तो दो आदमियों के पैर का जो चाप है वो बिल्कुल अलग अलग होता है एक सन्यासी है अंधे हैं कोई साल पहले मुझे मिले 10 साल बाद अचानक वो ट्रेन में थे ऊपर की बर्फ पर मैं नीचे की बर्फ पर जिस स्टेशन से मैं चढ़ा ऊपर थे अंधे में चढ़ा था ना तो मेरा किसी ने नाम लिया ना कुछ बात कर था जो लोग छोड़ने आए थे मैं लेटने लगा तो उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि आप हैं क्या तो मैंने कहा आपको तो कैसे पता चला उन्होंने कहा आंख न होने से अब तो आवाज से पहचानता हूं आवाज ख्याल रखता हूँ अंधा आदमी आपके पैर की चाप पहचानने लगता है कौन आ रहा है क्योंकि तो पैर के चाप की सब अलग अलग चापे चलते हैं दोनों विधि भिन्न भिन्न होगी बिल्कुल एक हो तो भी भिन्न भिन्न हो क्योंकि हम भिन्न भिन्न भिन्नता भिन पर मेरा जोर इसलिए है कि किसी दिन आप अभिन्नता पर पहुंच जाएं और अगर आपने पहुंचे पहले ही अभिन्नता कायम करने की कोशिश की आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे बिल्कुल ही लेकिन आप अलग तरह से छोड़ेंगे आप अलग तरह से छोड़ेंगे और जो छोड़ेंगे वो दूसरा है आपका जो ये छोड़ेंगे वो दूसरा है अब दोनों तो बिल्कुल कॉमन दिखाई पड़ेगा कि पहला सब छोड़ देना है लेकिन एक आदमी चोर और एक आदमी सन्यासी और दोनों सुन रहे हैं कि पहला सब छोड़ देना है और दोनों एक चोर को चोरी छोड़ देनी एक सन्यास को सन्यासी सन्यास छोड़ देना दोनों के लिए मामला बहुत अलग है और दोनों की छोड़ने की प्रक्रिया अलग होगी क्योंकि चोरी और ढंग से पकड़नी पड़ती है सन्यास और ढंग से पकड़ना पड़ता शब्दों में तो बिल्कुल ठीक ऐसे लगेगा कि छोड़ देना एक घटना कौन थी तो रोटे अपनी बुद्ध ने एक रात उनका नियम था रोज आखिरी प्रवचन जब रात का होता तो वो कहते कि अब भिक्षुओ रात का काम में रात के काम में लग जाओ तो रात का काम यह था आखिरी ध्यान और फिर विश्राम अब रोज रोज ये कहना कि ध्यान करो फिजूर था रात्रि का आखिरी काम करो उस दिन एक चोर भी आया था एक वैश्या भी आई थी सुनने जैसे उन्होंने कहा कि रात्रि का आखिरी काम करो भिक्षु तो सोचे कि चलो ध्यान करे चोर ने सोचा बड़ी देर हो गई रात का वक्त हो गया अपना काम शुरू करें कहाँ की झंझट में कहा की बातों में पड़े वैश्या ने सुना उसे ख्याल आया कि धंधे का वक्त चूका जा रहा है जाऊं अपने रात का काम करूँ दूसरे दिन सुबह बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं तुम्हें पता नहीं रात मैंने एक ही बात कही थी लेकिन एक ही अर्थ नहीं निकला एक चोर ने समझाया कि जाऊं चोरी करूं एक व्यक्ति ने समझा कि जाऊं दुकान खोलूं तुमने समझा कि जाएं ध्यान करें और मैंने एक ही बात कही थी कि रात का कार्य करो शब्द तो एक ही है तो गृहिता मन अलग अलग है मैथड की भी जो मैं बात करूंगा वो एक ही करूंगा लेकिन वो आपके साथ अलग अलग हो जाने वाली ये ध्यान में रहे तो धीरे से आप अपने अलग मेथड को खोजने में सुविधा हो और अगर ऐसी जिद करनी, कि जो कह दिया उसको लकीर के फकीर होकर पूरा कर देना